श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरयानंद 1917 ईस्वी जनवरी में वे मठ आए और जून में पुरी धाम को गए पुरी धाम में उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था तथापि जगन्नाथ दर्शन का आग्रह उनमें इतना प्रबल था कि वे वहां नियमित रूप से जाया करते थे उनके साथ अमूल्य महाराज स्वामी शंकरानंद भी जाते थे एक दिन सूर्योदय के पूर्व ही मंदिर को जाते समय स्वामी शंकरानंद को लगा कि हरि महाराज अभी निद्रा मग्न हैं, अतः दबे पांव वे अकेले ही चल दिए परंतु आश्रम का फाटक पार करने के पहले ही पीछे से आवाज आई क्यों अमूल्य जा रहे हो क्या और दूसरे ही क्षण हरि महाराज उनके निकट आ पहुँचे एक उत्सव के दिन एक दूसरे के अनजाने ही वे दोनों कई बार जगन्नाथ दर्शन को गए थे रात को अमुल्य महाराज ने हंसते हुए हरी महाराज को बतलाया कि उन्होंने तीन बार दर्शन किया है हरि महाराज ने मुख से कुछ न कहते हुए हाथ की उंगलियां दिखाकर बतला दिया कि वे पांच बार हो आए हैं एक दिन जगन्नाथ दर्शन की इच्छा लिए हरी महाराज अरुण स्तंभ के बगल से होकर सीढ़ियां चढ़ रहे थे ऐसे समय उन्होंने देखा कि दूसरी ओर से होकर ठाकुर श्री राम नीचे उतर रहे हैं त्यों ही तेजी से आकर उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया पर उठकर देखा तो ठाकुर का पता न था वे समझ गए कि यह अलौकिक दर्शन है और ठाकुर भी एक अन्य रूप से जगन्नाथ मूर्ति में पूजा ग्रहण कर रहे हैं उस समय उनके कान के पास एक फोड़ा हुआ बहुमूत्र के फल स्वरूप रक्त दूषित हो जाने के कारण उसने भीषण रूप धारण कर लिया और उस पर शल्यक्रिया करनी पड़ी स्वामी तुरयानंद में तितिक्षा शक्ति इतनी अधिक थी कि इस अस्त्रोपचार के समय उन्होंने क्लोरोफार्म का उपयोग करने से मना कर दिया तथा सचेत अवस्था में मुखमंडल पर किसी प्रकार विकृति प्रकट न करते हुए यह असह्य वेदना सहन की एक दूसरे दिन वे बाह्य संज्ञा शून्य होकर बिस्तर पर पड़े थे जीवन की आशा तक नहीं रह गई थी पर अचानक ही वे में आकर बोल उठे इस बार जाना नहीं हुआ इस घटना के काफी दिनों बाद काशी शिवाश्रम में एक ग्रीष्मकाल की संध्या को उन्होंने स्वामी से इस विषय में कहा था पुरी में उस दिन बाह्य जगत का ज्ञान चले जाने पर मुझे बहुत से साधुओं और बाद में अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए फिर अचानक लगा कि प्राण मानो निकल जाना चाहता है परंतु और एक शक्ति उसे भीतर पकड़े रहने का प्रयत्न कर रही है देखा कि प्राण तथा उस शक्ति के बीच संघर्ष चल रहा है कुछ देर बाद प्राण विजयी होकर उत्क्रमण करने ही जा रहा था उसी समय देखा कि स्वामी जी आकर कह रहे हैं हरि भाई अभी कहाँ जा रहे हो अभी तो समय नहीं हुआ है इसके साथ ही भीतर की पराभूत शक्ति का तेज मानो बहुत बढ़ गया और उसने निकलते हुए प्राण को एक झटके से खींच अपने स्थान पर बैठा दिया उसके बाद मेरी बाह्य चेतना लौट आई और मैंने आंखें खोलते हुए कहा इस बार जाना नहीं हुआ पांच छह महीने पूरी धाम में बिताने के बाद हरि महाराज ब्रह्मानंद जी तथा शारदानंद जी के साथ 10 नवंबर को कलकत्ता आए और उद्बोधन में ठहरे यहाँ उनके शरीर पर पुनः शल्यक्रिया हुई उस समय भी उन्होंने क्लोरोफॉम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी अपने मन को शरीर से ऊपर उठाकर वे स्वानंद में मग्न रहे तथा दृष्टा के रूप में देखने लगे मानो कोई किसी दूसरे के ही शरीर पर अस्त्र चला रहा है स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होने पर चार फरवरी 1919 सौ ईस्वी को वे काशी काशीधाम गए उनके जीवन के शेष साढ़े तीन वर्ष श्री विश्वनाथ के इस पुण्य क्षेत्र में ही व्यतीत हुए थे हरि महाराज के जीवन के ये कुछ वर्ष अध्यात्म महिमा से परिपूर्ण है